श्री राम शी राम कृष्ण श्रीरामकृष्णकथात श्रीरामकृष्णो भक्सिणेश दसम परछेद बेलघर से भक्स्स बेल घरतो गोविंद मुखो मुखोपाध्याय प्रमुख भक्ता समेता स्री प्रभु यस्न्नी ती शुभागमनवा तने जागृह जागृ जननीतिस्थो जाता है गोविंदस्थ गायकमी आनीतवान्द्री प्रभुर्गायक प्रेक्ष्य प्रमुदी सन वदी तैया कंचित गर्तव्य गायको गायती प्रथम कोपी न दोसभाग हे माता अहम स्वखात सलिले मज्जमो मियषा द्वितीय न स्पृशरे शमन मम जातिरपगता यदि वदसी रे शमन कुतो तो जातिर्गता कालिका माम, सर्वनाशिनी मसीवती मूलतानिणी तृतीय जागृह जागृजननी मूलाधारे निद्रया कति दिना गता कुल कुंडलिनी स्व्यसाधनाय चलमाता शिरो मध्यम परम शिव यदप्वाषक्रभेदम अपनय मानसखेद चैतन्यू श्री राम कृष्ण गीते श्रीरामकृष्णस्ीते षक्रभेदसंवादो विदे ईश्वर बहिप्यस्ति अरप्यस्ति सतस्थ सन्ना मानसवस्था जनयती षक्रभेदे जाते माज्यम अतीत जीवात्मा परमना सह एक ईश्वरदर्शन माया द्वार न मुंचति चेदरदर्शन नवती नव रामो लक्ष्मणः सीता च मिलित्वा गच्छन्ति सर्वादौ रामो मध्ये सीता पश्चाच्च लक्ष्मणः यथा सीतायां मध्यस्थिते लक्ष्मणो रामं न प्रेक्षते तथैव मध्ये मायावस्थानात् जीव ईश्वरदर्शनं कर्तुं न शक्नोति मणिमल्लिकं प्रति परम् ईश्वरानुराग्रहे ईश्वरानुराग्रहे सति मायाद्वारं मुञ्चति यथा दवा कथय प्रभो आदिशत अस्म द्वार मुंचानीति वेदातमत पुराणमतंच वेदंता वजती संसारों मयावरण्तिथ जगत्सर्व स्वन पर भक्तिशास्त्रवचन वर एव चतुर्वशति तत्व राजजते तमतर्बिश्चस्व यावद अहम बोध्यस्तेन यददोधयस्तेन अवशेषेण रक्षितिस्तावरवास्तन वीति वक्त न शकते नीचे अग्नि अतो भाण्ड मध्ये दिवकपटोलाक टग्वेदे आस्फालन कौती वजती अहमस्मी अहम आस्फालन अहम कौमी की शरीर स्थाव मनोबुद्धिजलम इव इंद्रिय विषयाच द्विद् ओदनम आलुक पटोलचेव अभिमान इव अहगवायान सच्चिदाननंदाग्न अतो भक्तिशास्त्रे अहं संसार एव, आमोद संसारमोदकुटीर मुच्यम राम प्रसाद गाने संसारों मयावनि तदे प्रत्यवतिषते कसन संसारोयमोद आमोदकुटीर काली भक्तो जीवन मुक्त न्यानंदमय भक्त पश्यर सयाभूत सए जीवजगद्रूप संवृत्त ईश्वर मयां जीवम जगच्च्य केचन भक्ताम प्रेक्षंते राम, राम सर्वे विराजते केचन राधा कृष्णम पश्यवचत्वेंदेन हरदुपनेत्रधारणेन यहांसर्व हरिदृश्य किंतु भक्तिमत शक्तिशेष राम सर्वेण राजते पर क्वचि शक्तिराधीक्यम क्वचिवा अवतारे तस्य प्रकाश एक पुनर जीवे अन्य अवतार देह एकनर्जीवे अन्वधबुद्धिस्ती शरीरधारणे च माया सीताये राोद किंतु अवताया स्वच्छु वस्त्रबंधन कुरुते यहाँ मक्षिका क्रीड़ा कुरते किंतु मातुराह्व ना क्रीडा रुद्धी जीवा विषय पृथक येन वस्त्रेण चक्षुर्बंध तस्त्रीय पृष्ठभाग कीलकबंध अष्ट पाशा लज्जा घृणा भाति कुलोक जुगुप्सा अमीअष्टौ पाशा यव गुरुर्मोचय पाशा मुक्ति